ज्यो की त्यो धरी चदरिया नंबर सिक्स षणमुखानंद हॉल में हुए एक प्रवचन में आपने कहा है कि हिंसा वृत्ति एक बीमारी है और उसे उसके समस्त रूपों में पहचान लेना अहिंसक होने की पहली शर्त है तो कृपया हिंसावृत्ति के जीव रासायनिक, अर्थात बायोकेमिकल तथा साइकिक संरचना पर प्रकाश डालें ताकि हिंसा को हम अधिक गहराई से पहचान सकें हिंसा के जीवन लेकिन पशु के लिए पशु के लिए हिंसा स्वभाव पशु के तल पर अहिंसा की कोई संभावना नहीं इसलिए हिंसा का कोई बोध है पशु के लिए स्वाभाविक है हिंसा अहिंसा असम्भव मनुष्य के लिए हिंसा पशु मिला हुआ है, लेकिन उसकी विकसित चेतना के लिए रोकने वाली बीमा जैसे ही विकसित होती है वैसे ही उसका अतीत ही उसके लिए जनजीवन बन जाता है जो है, उनके लिए रोज ही उनका कल बंधन बन जाता है इसलिए जैसे विकास करना है उसे रोज अपने कल को तोड़ के आगे पड़ता है। जो अपने अतीत को मिटाने के लिए राजी नहीं है तो वो विकसित होने से इंकार करता है मैं जो कल था अगर आज भी वही हो तो मेरा आज व्यर्थ गया और यदि मुझे आज विकसित होना है तो मेरे कल के पार जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दास्ट मत बी ट्रांसफ वो जो अतीत है उसे अतिक्रमण करना ही होगा अतीत का अतिक्रमण ही विकार। मनुष्य का अतीत है उसकी पशुता उसका भविष्य है उसका परमात्मा होना लेकिन जो पशु को अतिक्रमण न कर पाए वो परमात्मा के मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकता है और जिसे भविष्य को उपलब्ध करना है उसे रोज अतीत के प्रति मरना होता है डाइंग टू द पा और जो अतीत के प्रति नहीं मर पाता है वो रुग्ण हो जाता है वो बीमार हो जाता है वो तो रुग्णशा वैसी ही है जैसे छोटे बच्चे को पहनाए गए कपड़े वो बच्चा जवान हो के बीच शरीर से उतारने से इनकार तो शरीर रुग्ण हो जाए शरीर के विकसित होने के साथ ही साथ कपड़ों की बदलाहट जरूरी है बच्चे के कपड़े बच्चे के लिए स्वाभाविक युवा के लिए अस्वाभाविक कारक ग्रह बन जाते बच्चे की वे रक्षा करते रहे होंगे जवान के लिए उन कपड़ों से ही अपनी रक्षा करनी जरूरी हो जाए पशुता मनुष्य का अतीत हम सभी उस यात्रा से गुजरे हैं जहां हम पशु थे वैज्ञानिक भी कहते हैं जो आध्यात्मिक हैं वे भी कहते हैं डार्विन ने तो अभी अभी थोड़े ही समय पहले घोषणा की कि मनुष्य पशु से आ रहा है महावीर ने बुद्ध ने कृष्ण ने तो हजारों वर्ष पहले ये घोषणा की कि थी कि मनुष्य की आत्मा पशु से विकसित हुई मनुष्य की पिछली कड़ी पशु की थी और अगली कड़ी पर कदम रखने के पहले उसे पिछली कड़ी को तोड़ देना पड़े मनुष्य एक संक्रमण एक बीच का सेतु है जहां से पशु परमात्मा में संक्रमित और रूपांतरित होता है लेकिन अतीत बहुत बजनी होता है क्योंकि परिचित होता है उससे छूटना इतना आसान नहीं उससे मुक्त होना इतना आसान नहीं क्योंकि ऐसा मालूम होने लगता है कि हमारा अतीत ही हम हैं लाखों साल बीत गए तब कभी आदमी गुहा मानव था पहाड़ों की कंदराओं में था लेकिन उन पहाड़ों की कंदराओं में जब न आग थी न रोशनी का कोई उपाय था रात के अंधकार से जो भय मनुष्य के मन में समा गया वो आज भी उसका पीछा रह रहा है अब ना आज अंधकार में कोई भय है न अंधकार किसी गोहा के बाहर घिरा है न अंधकार में जंगली पशु आदमी पर हमला करेंगे लेकिन अंधकार अभी भी भय का कारण लाखों लाखों वर्ष पहले मनुष्य के मस्तिष्क ने अंधकार से जो भय का संस्कार अर्जित किया था वो पीछा नहीं छोड़ रहा वो पीछे कृपाण जुड़ा हुआ उदाहरण के लिए मैंने कहा हिंसा भी मनुष्य का पशु जीवन में ग्रहण किया गया संस्कार पशु जी नहीं सकता बिना हिंसा हम हिंसा के साथ न जी सकेंगे पशु नहीं जी सकता बिना हिंसा के आदमी पैदा ही नहीं होता हिंसा के साथ इसलिए आदमी दस हजार साल से सिवाए लड़ने के और कुछ भी नहीं करता, जी नहीं रहा सिर्फ लड़ रहा है अगर हम ऐसा कहें कि आदमी सिर्फ लड़ने के लिए ही जी रहा है तो कोई अति संयोगी ना हो पिछले तीन हजार वर्षों में पंद्रह हजार युद्ध लड़े गए और ये युद्ध तो बड़े पैमाने की बात है चौबीस घंटे भी हम लड़ रहे हैं चौबीस घंटे में ऐसे क्षण खोजने कठिन है जब हम किसी तरह की लड़ाई में संलग्न ना हों। कभी हम शत्रुओं से लड़ रहे हैं कभी मित्रों से लड़ रहे हैं कभी हम धन के लिए लड़ रहे हैं कभी हम यज्ञ के लिए लड़ रहे हैं कभी हम पद के लिए लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई राजनीति बन जाती है और कभी हम धन के लिए लड़ रहे हैं और हमारी लोलुपता सोषण बन जाती है और कभी हम अकारण भी लड़ रहे हैं क्योंकि लड़ने की वो जो आदत है वो मांग करती है कि लड़ो एक आदमी स्वीकार करने जा रहा है तो अकार लड़ रहा है खेल में लड़ रहा है अगर कुछ ना हो तो हम ऐसे खेल विकसित करेंगे जिनमें लड़ने की वृत्ति तरफ हो हमारे सब खेल लड़ने के मिलिएचर वो लड़ने के छोटे छोटे रूप खेल हमारी लड़ाइया व्यर्थ की लड़ाइया जहां कोई कारण नहीं और जब लड़ने के लिए कोई कारण न मिले तो हम अकारण लड़ना चाहेंगे अगर युद्ध पर न लड़ सकें तो शतरंज की गोटियां बिठा के युद्ध करना चाहेंगे शतरंज में भी तलवारें खिंच जाती हैं तो बहुत आश्चर्य नहीं सतरंज भी बहुत गहरे में दूसरे को हराने की आकांक्षा और दूसरे से लड़ने का रस हमारे सारे खेल युद्ध के रूप की या तो ऐसा कहें कि हमारे सारे खेल युद्ध के रूप हैं या ऐसा भी कह सकते हैं कि युद्ध भी हमारा सबसे भयंकर खेल लेकिन आदमी लड़ रहा है जिन्हें हम संबंध कहते हैं रिलेशनशिप कहते हैं वे भी हमारी लड़ाइयां हैं पति और पत्नी को अगर कोई मंगल ग्रह का यात्री आके 24 घंटे देखता है तो वो ये न मान सकेगा कि दोनों आदमी सांस रहने के लिए राजी हुए वो इतना ही समझ पाएगा कि ये दोनों आदमी इस बात के लिए राजी हुए हैं कि हम 24 घंटे लड़ते रहेंगे शायद जिसे हम परिवार कहते हैं वो उन लोगों की संस्था है जिन्होंने तय किया हुआ है कि लड़ेंगे भी और हटेंगे भी दूर भी न हो जीवन चारों तरफ हिंसा है यह हिंसा रोग है मनुष्य के। यह हिंसा अब अनिवार्य नहीं है पशु के लिए दही हो और सांस में स्मरण करें जैसे ही विकास का नया चरण उठाया जाता है नई जिम्मेदारियां और नए दायित्वों में भी चरण उठ जाता है एवरी स्टेप ऑफ एवोल्यूशन इज ए स्टेप इन ग्रेटर वो तो बड़े दायित्व में ले ही जाएगा जिस दिन से पशु छोड़कर मनुष्य मनुष्य हुआ है उसी दिन से अहिंसा उसका दायित्व का हिस्सा होगी, क्योंकि मनुष्य खिल ही नहीं सकता हिंसा के बीच तो प्रेम के बीच उसका पूरा फूल खिल सकता है इसलिए मैंने कहा कि अहिंसा स्वास्थ्य हिंसा रोग हिंसा से बड़ा शायद और कोई रोग नहीं और हमारे हजार हजार रोग शायद हिंसा से ही पैदा होते अगर पागल खाने में जाएं तो सौ पागलों में से निन्यानवे पागल सिर्फ इसलिए पागल हुए मिलेंगे कि साधारण रहकर हिंसा करनी उन्हें असंभव हो गई हिंसा करने के लिए उन्हें पागल होने की स्वतंत्रता जरूरी थी इसलिए पागल हो जाना पड़ा अगर हम अपने मानसिक चिकित्सालों में और मानसिक चिकित्सकों से पूछे तो पता चलेगा कि वो भीतर इकट्ठी हिंसा जब जोर से एक्सप्लोसिव हो जाती है जब उसका विस्फोट होता है तो मन के सारे संतु बिखर जाते हैं और आदमी हो है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो मानसिक रूप, रूप से बीमार ना हो मानसिक रूप से जिन्हें हम नॉर्मल कहते हैं स्वस्थ कहते हैं उसका केवल मतलब इतना ही है उसका मतलब स्वस्थ नहीं है उसका इतना ही मतलब है कि वो नॉर्मल बादल खाए उसका मतलब इतना है सूचने बादल बाकी लोग ही है वो एवरेज पागल पर जिसको हम पागल कहते हैं वो एवनॉर्मल है वो जरा एवरेज से आगे चला गया उसने जरा छलांग लगा ली शायद हम 90 डिग्री पर उबलते हुए पागल हैं जिसे हम पागल कहते हैं वो 100 डिग्री पर भाग पड़ गया हमारे उसके बीच गुण का कोई अंतर नहीं मात रहा है पागल खानों और पागल खानों के बाहर जो लोग हैं उनके बीच कदमों का ही फासला है बड़ी दीवारें हम कितनी ही उठाएं पागल खानों के चारों तरफ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे और पागलों के बीच बहुत ही थोड़े से कदमों का फासला है और वो फासला भी ऐसा नहीं है जिसकी तरफ हमारी पीठ हो वो फासला ऐसा है जिसकी तरफ हमारा मुँह है और वो फासला भी ऐसा नहीं है कि हम खड़े हों वो भी फासला ऐसा है कि हम वृसीपन उसकी तरफ बढ़ रहे और फासले को कम कर रहे जो मनुष्य के मन को देखने में समर्थ है वे कहते हैं कि शायद पूरी मनुष्यता धीरे-धीरे होती जा रही है। जिन्हें हम शरीर के रोग कहते हैं वे भी नब्बे प्रतिशत से ज्यादा मन के रोगों से निर्मित होते हैं और शरीर तक फैलते हैं और मन का बुनियादी रोग हिंसा हिंसा का क्या मतलब है वो मैं ख्याल दे ये रोग ख्याल हिंसा का मतलब है ऐसा चित्र जो लड़ने को आतो ऐसा चित्र जिसका रस लड़ने में ऐसा चित्र जो बिना लड़े बेचैन हो जाएगा, ऐसा चित्र जो बिना किसी को चोट पहुंचाए बिना किसी को दुख पहुंचाए सुख अनुभव न कर सके स्वभावता जो चित्त दूसरे को दुख पहुंचाने को आतुर है या जिस चित्त का दूसरे को दुख पहुंचाना ही एकमात्र सुख बन गया है ऐसा चित्त सुखी नहीं हो सकता ऐसा चित्त भीतर गहरे में दुखी होगा एक बहुत गहरा नियम है कि हम दूसरे को वही देते हैं जो हमारे पास होता हो अनथा हम देखी नहीं करते जब मैं दूसरे को दुख देने को आतुर होता हूं तो इसका इतना ही अर्थ है कि दुख मेरे भीतर भरा है और उसे मैं किसी पर उली देना चाहता हूं बादल जब पानी से भर जाते हैं तो पानी को छोड़ देते हैं जमीन पर ऐसे ही जब हम दुख से भीतर भर जाते हैं तो हम दूसरों पर दुख फेंकना शुरू कर दे जो कांटे हम दूसरों को चुभाना चाहते हैं उन्हें पहले अपनी आत्मा में जन्माना होता है उन कांटों को हम लाएंगे कहां से और जो पीड़ाएं हम दूसरों को देना चाहते हैं उन्हें जन्म देने की प्रसव पीड़ा बहुत पहले स्वयं ही झेल लेनी पड़ती है और जो अंधकार हम दूसरों के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो अपने दिए को बुझाए देना पहुंचाना असंभव है अगर मेरा दिया चलता हो और मैं आपके घर अंधकार पहुँचाने जाऊँ तो उल्टा हो जाएगा मेरे साथ आपके घर में दोस्ती नहीं पहुंचेगी अंधकार नहीं पहुंचे जो व्यक्ति हिंसा में उत्सुक है उसने अपने साथ भी हिंसा कर ली है वो कर चुका हिंसा इसलिए एक सूथरा और आपसे कहना चाहूंगा और वो ये कि हिंसा हिंसा का विकार भीतर जब हम अपने साथ हिंसा कर रहे होते हैं तब वही हिंसा ओवरफ्लो होकर बाढ़ की तरह फैलकर किनारे तोड़कर स्वयं के दूसरों तक पहुंच जाती इसलिए हिंसा कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता भीतर अस्वस्थ होगा ही उसके भीतर हार्मनी, सामंज संतुलन संगीत नहीं हो सकता उसके भीतर विसंगी द्वंद कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होगा ही वो अनिवार्यता है जो दूसरे के साथ हिंसा करना चाहता है उसे अपने साथ बहुत पहले हिंसा कर ही लेनी पड़ेगी वो पूर्व तैयारी है इसलिए हिंसा मेरे लिए अंतर अंतरद्वंद दूसरे पर फैलकर दूसरे को दुख बनती है अपने भीतर जब उसका बीज अंकुरित होता और फैलता तो स्वयं के लिए द्वंद्व और अंतर संघर्ष और अंतर पीड़ा बनती है हिंसा अंतर संघर्ष अंतर असामंजस अंतर विग्रह अंतर कलह की स्थिति है हिंसा दूसरे से बाद में लड़ती है पहले स्वयं से ही लड़ती और बढ़ती प्रत्येक हिंसक व्यक्ति अपने से लड़ रहा है और जो अपने से लड़ रहा है वो स्वस्थ नहीं हो सकता स्वस्थ का अर्थ ही है हारमनी स्वस्थ का अर्थ है जो अपने भीतर एक समस्वरता को एक रस्ता को एक लयबद्धता को एक रिदिम को हो गया। महावीर बुद्ध के चेहरों पर जो संगीत की छाप, छापी लिए हुए बैठे संगीतज्ञों के चेहरे पर भी जो संगीत की छाप नहीं वो महावीर के वीणा रहित हाथों में है वो संगीत किसी वीणा से पैदा होने वाला संगीत नहीं वो भीतर की आत्मा से फैला हुई हम स्वरदा का बाहर तक देकर है। बुद्ध के चलने में वो जो लयबद्धता वो जो बुद्ध के उठने और बैठने में वो जो बुद्ध की आंखों में एक समस्वरता है वो समस्वरता किन्हीं कड़ियों के बीच बंधे हुए गीत की नहीं किन्हीं वाद्यों पर पैदा किए गए स्वरों की नहीं आत्मा के भीतर से सब द्वंद के विसर्जन से उत्पन्न हुई अहिंसा एक अंतर संगीत और जब भीतर प्राण संगीत से भर जाते तो जीवन स्वास्थ्य से भर जाता और जब भीतर प्राण प्राणीत से भर जाते तो जीवन से भर जाता है यह अंग्रेजी का शब्द दिस ईज बहुत मजबूत वो दिस ईज से बना जब भीतर विस्तृण खो जाता है ईद खो जाती जब भीतर शब्द संतुलन डर मना जाते और सब लय टूट जाती और काव्य की तरफ कड़ियां बिखर जाती और सितार की सब, सब ता टूट जाते तो जो स्थिति है वो डिसीज और जब भीतर कोई चित्त रुगण हो जाता तो शरीर बहुत दिन तक स्वस्थ नहीं रह सकता शरीर छाया की तरह प्राणों का अनुगमन करता इसलिए मैंने कहा कि हिंसा एक रोग है एक डिजीज और अहिंसा रोग मुक्ति है अहिंसा स्वास्थ्य है जैसे मैंने कहा अंग्रेजी का शब्द इज महत्वपूर्ण है वैसा हिंदी का शब्द स्वास्थ्य महत्वपूर्ण पता नहीं स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ नहीं होता जैसे डिस का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं होता स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में जो स्थित हो गया है स्वयं में जो ठहर गया स्वयं में जो खड़ा हो गया स्वयं में जो लीन और डूब गया स्वयं हो गया है जो जो अपने स्वयंता को उपलब्ध हो गया है जहां अब कोई पड़ता नहीं कोई दूसरा नहीं कि जिससे संघर्ष भी हो सके कोई भिन्न स्वर नहीं सब स्वर स्वयं बन गए ऐसी स्थिति का नाम स्वर हिंसा इस अर्थों में स्वास्थ्य हिंसा लोग और पूछा है कि बायोकेमिकली जीव रसायन की दृष्टि से मैं क्या करना चाहूंगा जीव रसायन की दृष्टि से भी बायोकेमिकी दृष्टि से भी हिंसा रुग्नता जैसे ही चित्त हिंसा से बढ़ता शरीर द्रव्यों से भर जाता जैसे ही चित्त हिंसा से भरता वैसे ही सारे शरीर में विषयुक्त द्रव्य दौड़ने शुरू हो जाते हैं। शरीर में ग्रंथियां हैं जो पायजन को इकट्ठा करती हैं। शरीर में ग्रंथियां हैं जो जहरों को अर्जित करके इकट्ठा रखती हैं समय पर जरूरत पड़े उसकी सुरक्षा में जब आप क्रोश से भरते हैं तो आपके पास वही खून नहीं रह जाता जो क्रोध के पहले आपका खून पायधन पड़ता आपके खून में वे ग्रंथियाँ उन जहरों को छोड़ देती हैं जो आपको लड़ने और मरने का पागलपन दे सके इसलिए क्रोध की हालत में आप इतना बड़ा पत्थर उठा सकते हैं जो आपने अक्रोध की हालत में कभी नहीं उठाया नहीं उठा सकते थे क्रोध की स्थिति में आप अपने से ताकतवर आदमी को उठा के फेंक सकते हैं जो कि आप शांत स्थिति में कभी सोच भी नहीं सकते आपके शरीर में केमिकल परिवर्तन हो गए आपका शरीर वही नहीं है शरीर ने इकट्ठे किए हुए विष छोड़ दिए खून में अब आप होश में नहीं है क्रोध टेम्पररी मेडनेस है क्रोध अस्थायी पागलपन है और इसलिए आदमी क्रोध में ऐसे काम कर लेता जो उसने स्वयं कभी भी न किए होते इसलिए क्रोध में आदमियों ने हत्याएं की है और पीछे जीवन भर रोए और पछताए और जिंदगी भर कहा है कि ये मैंने कैसे कर लिया ये मेरे बावजूद हो गया ये मैंने नहीं किया ये कैसे हो गया क्रोध में हम सब ने वह किया है जो हमने करना नहीं चाह था फिर वो किसने किया है किया हमने लेकिन वैसे ही किया है जैसे शराब पी के गुण कर लेता लेकिन ये शराब हमारे खून में भीतरी स्रोतों से आती है इसलिए पता नहीं चलता शराब हम ऊपर की बोतलों से ले जाते हैं तो पता चल जाता है। शराब भीतरी स्रोतों से आती है तो पता नहीं चलता मनुष्य के शरीर ने लाखों करोड़ों वर्षों की यात्रा में वित्त ग्रंथियां इकट्ठी की हैं जो कि इमरजेंसी के लिए जरूरी नहीं है जब वो जानवर था पशु था तब बहुत जरूरी रही है। एक शेर हमला कर दे किसी पर तो उसके पास दौड़ने की अमानवीय क्षमता तत्काल पैदा होनी चाहिए ऐसा नहीं कि वो दौड़ने का अब अभ्यास करेगा और तब दौड़ना सीखेगा और तब भाग सकेगा ये इमरजेंसी है तत्काल उसके शरीर में उतना पागलपन आ जाना चाहिए कि वह होश छोड़ के भाग सके क्योंकि अगर होश रखा तो शायद बचना मुश्किल होगा इसलिए शरीर ने लाखों वर्षों की यात्रा में विष्ग्रंथियां विकसित की हैं जो कि इमरजेंसी की हालत में खून में तत्काल ऑटोमेटिकली छूट जाती है और आप विक्षिप्त होकर दौड़ सकते हैं भय में आदमी का यह कंपन रासायनिक परिवर्तन है काम की वृत्ति से पीड़ित हुए आदमी के भीतर अनेक तरह के रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं अगर जानवरों को काम की सेक्स की उन्माद स्थिति में देखें तो एक अनुभव होगा जो कुछ मनुष्यों में अभी भी शेष है उनके शरीर से विभिन्न प्रकार की दुर्गंधें या गंधें निकलनी शुरू हो जाती है असल में पशु पहचानते ही तब है कि उनकी मादा तत्पर है संभोग के लिए जब एक विशेष गंध उसके शरीर से निकलनी शुरू हो जाती है। संभोग के क्षण में मनुष्य के शरीर से भी स्त्रियों के शरीर से भी विशेष गंधें निकलनी शुरू हो जाती उनका शरीर एक रासायनिक परिवर्तन से गुजर रहा है मनुष्य के चित्त में जो होता है तत्काल उसके शरीर की केमिस्ट्री उसका पीछा करती है जब आप भोजन लेते हैं तब आपका शरीर उन द्रव्यों को छोड़ देता है जो भोजन के पचाने के लिए जरूरी हैं और जब आप हिंसा से भरते हैं तो शरीर उन द्रव्यों को छोड़ देता है जो हिंसा करने में सहयोगी हो सकते हैं इसलिए हिंसा केवल मानसिक तथ्य नहीं है बायोकेमिकल केमिकल तथ्य भी है लेकिन रासायनिक तत्व भी है जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल रासायनिक तत्व है वैसे कहने वाले रसायन विद भी आज मौजूद हैं जो कहते हैं कि अब आदमी को अहिंसा की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं हम कुछ ग्रंथियों को काट के अलग कर देते हैं फिर आदमी हिंसा करने में असमर्थ हो जाए वे ठीक कहते हैं थोड़ी दूर तक लेकिन वे जो सुझाव दे रहे हैं वो हिंसा करने से भी खतरनाक सुझाव ये संभव है कि हम आदमी की कुछ ग्रंथियों को काट दें दे। हमने देखा है एक बैल को भी और एक को भी बैल और सान में सिर्फ एक ग्रंथी के कट जाने के परिक्त और कुछ भी नहीं लेकिन कहां बैल की दीनता और दीनताओ कहा का गौरव बैल की आत्मा विकसित नहीं हुई सिर्फ शरीर दीन हो गया है आदमी के शरीर से भी आज नहीं कल वैज्ञानिक उन ग्रंथियों को अलग करने का सुझाव देगा दे रहा है दिया जा चुका है और कोई आश्चर्य नहीं कि चीन और रूस की सरकारें उस सुझाव पर बहुत जल्दी अमल भी शुरू कर रही आदमी के शरीर से भी कुछ ग्रंथियां काटी जा सकती है तब वो हिंसा प्रकट नहीं कर सकेगा लेकिन अहिंसक नहीं हो जाएगा ये दोनों अलग बातें हैं तब वो शरीर से सिर्फ दीन हो जाएगा वो वैसा ही होगा जैसे बूढ़ा आदमी काम बातना से तो पीड़ित होता लेकिन काम की दुनिया में प्रवेश करने में हो नहीं वो आदमी का विकास नहीं होगा और वैसा आदमी जिस दिन हम पैदा कर लेंगे वैसा आदमी विद्रोह नहीं करेगा बगावत नहीं करेगा गुलामी उसकी आत्मा बन जाएगी वो नांद हो जाएगा सरकारें जरूर चाहेंगी कि आदमी को रासायनिक ढंग से गैर हिंसक बनाया जा सके बनाया जा सकता है लेकिन उससे आदमी पशु से भी नीचे गिर जाएगा आदमी पर नहीं जा सकता इसलिए ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि आदमी को बहुत जल्द सारी दुनिया में इसके खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी कि जीव रासायनिक जो सुझाव दे रहे हैं वे मनुष्य की आत्मा के बहुत विपरीत और खतरनाक है उन सुझावों से ज्यादा बड़ी गुना न तो कभी आई थी न कभी आ सकती एक बड़ी केमिकल रेवल्यूशन एक रासायनिक क्रांति निकट उसके प्राथमिक चरण पर काम होना शुरू हो गया मैं कहूंगा कि निश्चित ही हिंसा के लिए शरीर में कुछ तत्व जरूरी हैं लेकिन उन तत्वों के अलग होने से आदमी की आत्मा अहिंसक नहीं होती सिर्फ इंपोर्टेंटली वायलेंट रह जाती है सिर्फ नपुंसक रूप से हिंसक रह जाती हिंसा तो भीतर घुमड़ेगी आत्मा में डिसीज होगी आत्मा संगीत रहित होगी लेकिन उस संगीत रहितता को दूसरे तक पहुंचाने के लिए शरीर असमर्थ हो जाए है तो दूसरे तक पहुंचने की असमर्थता हो जाए हम ये बल्ब तोड़ दे सकते हैं लेकिन बल्ब के तोड़ने से उसमें बहने वाली बिजली नहीं टूट जाती लेकिन सिखाई तो नहीं बंद हो जाए बल्ब से बिजली प्रगट होती है बल्ब बिजली नहीं ग्रंथियों से शरीर की हिंसा प्रगट होती है ग्रंथियां हिंसा नहीं और दूसरा भी ख्याल भी लेना जरूरी है कि जब व्यक्ति के चित्त से हिंसा विदा हो जाती है तो ये ग्रंथियां जिन्होंने हिंसा को सहयोग दिया था ये ग्रंथियां जिनके वित्त और मादक तत्व फैलकर मनुष्य को विक्षिप्त करते रहे थे इनके संग्रहित स्रोत मनुष्य के जीवन में नई तरह की रासायनिक क्रांति लानी शुरू कर देते हैं महावीर के संबंध में कहा जाता है कि उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती थी ये बात कहानी मालूम होगी लेकिन बहुत अवैज्ञानिक बात नहीं है ये संभव है महावीर के शरीर से सुगंध आती रही हो ना आती रही हो लेकिन आज नहीं कल मनुष्य के शरीर से सुगंध आ सकती क्योंकि जहां से भी दुर्गंध आ सकती है वहां से सुगंध आ सकती है सब सुगंधे दुर्गंधों का रूपांतरण है इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाद डाल देते हैं बगीचे में और फूल सुगंधों से भर जाते हैं और आज हजारों तरह की जो सुगंधें बाजार में बिकती हैं अगर उनके बनाने के कारखाने में जाए तो पता चलेगा कि सुगंध दुर्गंध का रूपांतरण अगर शरीर दुर्गंध फेंक सकता है विशेष स्थितियों में तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि विशेष स्थितियों में सुगंध क्यों ना फेंक सकेगा मैं आपको कहता हूं कि महावीर की कथा कथा नहीं है शरीर ने सुगंध बहुत बार फेंकी है आज भी फेंक सकता है अगर चित्त पूरा रूपांतरित हो जाए और शरीर में इकट्ठे ये जो विशाख संग्रह है अगर इनका उपयोग बंद हो जाए और ये बढ़ते चले जाएं और इनका उपयोग बंद हो जाए तो एक बड़ी मजे की घटना घटती है क्वांटिटेटिव चेंज इंटू क्वालिटेटिव चेंज जैसे ही गुण परिमाण का अंतर पड़ता है वैसे ही गुण का अंतर शुरू हो जाता है निन्यानबे डिग्री तक और 100 डिग्री में कोई फर्क नहीं है सिर्फ मात्रा का फर्क लेकिन निन्यानवे डिग्री तक पानी पानी होता है 100 डिग्री पर भाप बन जाता है फर्क क्वान्टिटी का है लेकिन अंततः क्वालिटि का हो जाता है सब क्वालिटेटिव चेंज सब गुणात्मक परिवर्तन मूलतः मात्रा के परिवर्तन अगर शरीर में ये जो विषाक्त द्रव्य अब तक दुर्गंध फैलाने का काम करते रहे एक मात्रा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठते हो जाए तो रूपांतरित हो जाते हैं और शरीर से सुगंध फैलने शुरू हो जाए अहिंसा की अपनी सुगंध है हिंसा की अपनी दुर्गंध है। प्रेम की अपनी सुगंध है काम की अपनी दुर्गंध है सत्य की अपनी सुगंध है असत्य की अपनी दुर्गंध इसलिए मैं बायोकेमिकली आदमी को अहिंसक बनाने के पक्ष में नहीं हूँ आध्यात्मिक अर्थों में मनुष्य अहिंसक बने तो उसकी बायोलॉजी भी और उसकी बॉडी केमिस्ट्री भी रूपांतरित होती है और जिन से प्रदा दुर्गंध मिले थी उनसे सुगंध की गौरव भी ऐसे शुरू हो जाए एक और बात पूछी पूछा है कि साइकिक एनाटॉमी मनक संरचना की दृष्टि से हिंसा को रोक करने का क्या अर्थ हो सकता है मानसिक संरचना की दृष्टि से हिंसा मन का खंड खंडों में टूट जाना दिस इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन है इंटीग्रेशन अहिंसा इंटीग्रेशन में मन का अखंड होना है हमारे पास भी मन है लेकिन शायद एक वचन में बोलना ठीक नहीं कहना चाहिए हमारे पास मन है है नहीं हम पॉलीसाइकिक हैं, यूनि नहीं हमारे पास एक मन नहीं है हमारे पास बहुमन एक एक आदमी के पास बहतेरे मन साधारणता हम सोचते हैं एक ही मन है हमारे पास गलत सोचते हैं अभी तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं जुंग कहता है और दूसरे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य पोली साइकिल बहुचितवान लेकिन ये जान के हैरानी होगी कि महावीर ने बहुचित्रता का पहली बार प्रयोग किया था पच्चीसों साल पहले। महावीर ने कहा था मनुष्य बहुचितवान पोली साइकिल एक चित्त नहीं है आदमी के भीतर बहुचित है इसीलिए तो सांझ आप तय करते हैं कि कल क्रोध नहीं करूंगा और कल क्रोध करते हैं आप सोचते हैं मैं कैसा हूं कल मैंने तय किया और आज फिर क्रोध करते हैं फिर पछताते हैं फिर संध्या के क्रोध करते हैं आदमी रोज नई नई भूल नहीं करता वही वही भूले बार बार करता है जिनके लिए हजार बार पछता चुका है पश्चाताप कर चुका है कारण क्या है असल में जो चित्र क्रोध करता है और जो चित्र निर्णय करता है वो दो चित्र उन्हें एक दूसरे की खबर भी नहीं मिलती उनके बीच कम्युनिकेशन भी नहीं जब आप तय करते हैं कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा तो ये चित्र का एक खंड है जो तय कर रहा है समझ ले आ तय कर रहा है और कल सुबह जब उठ के पत्नी पर टूट पड़ते हैं तो वाह क्रोध कर रहा है बाके हटते ही आ लौट आता है और पश्चाताप करता है कि तय किया था कि क्रोध नहीं करेंगे फिर क्रोध क्यों किया फिर सांझ को कोई पैर पर जरा जूता लग जाता है किसी का बा सामने आ जाता है क्रोध फिर प्रदर करता है आ पीछे हट जाता है जैसे कि साइकिल के चक्के पर इसको ऊपर नीचे घूमते रहते हैं ऐसा ही प्रतिपल आपके भीतर चित्तों का परिवर्तन होता रहता है एक ऐसे घर के संबंध में सुना है जिसका मालिक कहीं दूर यात्रा पर गया। बहुत बड़ा भवन था बहुत नौकर थे वर्षो बीत गए मालिक की खबर नहीं मिली मालिक लौटा भी नहीं संदेश भी नहीं आया धीरे धीरे नौकर ये भूल गए की कोई मालिक था भी भूलना भी चाहते हैं नौकर की कोई मालिक है तो जल्दी भूल गए फिर कभी कोई यात्री उस महल के बाहर से निकलता तो कोई नौकर सामने मिल जाता तो उससे पूछता कौन है इस भवन का मालिक तो वो कहता मैं लेकिन आसपास के लोग बड़ी मुश्किल में पड़े क्योंकि कभी कोई द्वार पर मिलता कभी कोई द्वार पर बहुत नौकर थे और हर एक कहता कि मैं जब भी कोई पूछता कौन है मालिक इस भवन का तो आदमी कहता मैं जो मिल जाता वही कहता मैं सारे लोग बड़े चिंतित हुए कि कितने मालिक हैं इस है तब सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पता लगाया और सारे घर के नौकर इकट्ठे किए तो वहां कई मालिक थे तब बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई वे सब नौकर लड़ने लगे और उन्होंने कहा मालिक है हम और जब बात बहुत बड़ी तब किसी एक बूढ़े नौकर ने कहा कि क्षमा करें हम व्यर्थ विवाद में पड़े हैं मालिक घर के बाहर गया हम सब नौकर मालिक लौटा नहीं बहुत दिन हो गए हम भूल गए और कोई जरूरत भी नहीं रही याद रखने की शायद वो कभी लौटेगा फिर मालिक लौट आया तो घर के पच्चीस मालिक तत्काली विदा हो गए बेतत्काल नौकर गुरु जी कहा करता था ये आदमी के चित्र की कहानी